श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पंद्रह राम के मकान में नित्य तथा लीला साधना चाहिए श्री रामकृष्ण राम के यहाँ आए हुए हैं उनके नीचे के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं मुख पर प्रसन्नता झलक रही है आनंदपूर्वक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं आज शनिवार है जेठ की शुक्ला दशमी तेईस मई अठारह शाम के पाँच बजे का समय है श्री रामकृष्ण के सामने महिमाचरण बैठे हैं बाई और मास्टर हैं चारों ओर पलटू भवनाथ नित्यगोपाल और, नित्य और हरमोहन हैं आते ही है श्री राम कृष्ण भक्तों के बारे में पूछने लगे श्री रामकृष्ण मास्टर से छोटा नरेंद्र नहीं आया कुछ देर बाद छोटे नरेंद्र आ गए श्री रामकृष्ण वह नहीं आया मास्टर जी कौन श्री राम कृष्ण किशोरी गिरीश घोष नहीं आएगा और नरेंद्र कुछ देर बाद नरेंद्र ने आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण भक्तों से केदार चटर्जी अगर रहता तो खूब आनंद आता गिरीश घोष से उसकी खूब बनती है महिमा से सहास्य वह भी वही बात दोहराता है अर्थात अवतार मानता है कमरे में कीर्तन होने का बंदोबस्त कर रखा गया है कीर्तनियाँ हाथ जोड़कर श्री राम कृष्ण से कह रहा है आप आज्ञा दे तो कीर्तन आरंभ हो श्री कृष्ण ने कहा थोड़ा सा पानी पीऊँगा पानी पीकर मसाले की थैली से अपने कुछ मसाला निकाल कर खाया मास्टर से थैली बंद करने के लिए कहा कीर्तन हो रहा है खोल की आवाज़ से श्री राम कृष्ण को भाभावेश हो रहा है गौरचंद्र का सुनते सुनते वे समाधि मग्न हो गए पास ही नृत्य गोपाल थे उनकी गोद पर श्री कृष्ण ने अपने पैर फैला दिए नृत्य गोपाल भी भावावेश में रो रहे हैं भक्तगण चुपचाप यह समाधि की अवस्था देख रहे हैं कुछ प्रकृतिस्थ होकर श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे श्री कृष्ण नृत्य से लीला और लीला से नृत्य नृत्य गोपाल से तेरा क्या भाव है नृत्य गोपाल दोनों अच्छे हैं श्री राम कृष्ण आंखें बंद करके कह रहे हैं क्या केवल इस तरह ही रहना है क्या आंखें बंद कर लेने पर वे हैं और आंखें खोलने पर वे नहीं है जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता है महिमा से अजय तुम्हें एक बात बतलानी है महिमा चरण जी दोनों ईश्वर की इच्छाएं हैं श्री राम कृष्ण कोई ऊपर चढ़कर फिर उतर नहीं सकता और कोई ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर घूम फिर सकता है उद्धव ने गोपियों से कहा था तुम जिन्हें अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में हैं, वे ही जीव जगत हुए हैं इसीलिए गोपियों से कहा था तुम जिसे अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में हैं वे ही जीव जगत हुए हैं इसीलिए कहता हूँ क्या आंखें बंद करने से ही ध्यान होता है और आंखें खोलने से कुछ नहीं महिमा एक प्रश्न है जो भक्त हैं उन्हें भी किसी समय निर्वाण की आवश्यकता है श्री राम कृष्ण निर्वाण चाहिए ही ऐसी कोई बात नहीं इस तरह भी है कि कृष्ण भी नित्य है और भक्त भी नित्य है चिन्मय श्याम चिनमय धाम जैसे जहाँ चंद्र है वही तारे भी हैं कृष्ण भी नित्य है और भक्त भी नित्य है तुम ही तो कहते हो अंतर बहिर्दीस हरिश तपसा ततः किम और तुमसे तो मैंने कहा है कि जिस भक्त में विष्णु का अंश रहता है उसमें भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता मैं एक ज्ञानी नागटा के पंजे में फंस गया उसने ग्यारह महीने तक वेदांत सुनाया परंतु वह मुझमें भक्ति का बीज बिल्कुल नष्ट नहीं कर सका घूम फिरकर कर वही माँ माँ जब मैं गाता था तब न्यांगटा रोने लगता था कहता था अरे यह तूने क्या सुनाया देखो इतना बड़ा ज्ञानी भी रोने लगता था छोटे नरेंद्र आदि से इतना समझ रखना अलख लता का रस जब पेट में जाता है तो पेड़ होता है भक्ति का बीज अगर पड़ गया तो उससे क्रमशः पेड़ और फूल फल होते ही हैं मुसलम कुलनाशनम मूसलम कुलनाशनम मूसल घिसकर जरा सा रह गया था उस थोड़े से अंश से यदवंश का ध्वंस हो गया चाहे लाख ज्ञान और विचार करो भक्ति का बीज अगर भीतर रहा घूम फिरकर वही भज राम भज सीताराम भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए महिमाचरण से कह रहे हैं तुमको क्या अच्छा लगता है महिमाचरण हंसकर कुछ भी नहीं आम अच्छा लगता है श्री राम कृष्ण सहास्य अकेले अकेले ना, आप भी खाओ और दूसरों को भी कुछ दो महिमा साह्य देने की विशेष इच्छा तो नहीं है अकेले खाया तो बुरा क्या है श्री राम परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो क्या आँख खोलने ही से वे गायब हो जाते हैं मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूँ उन्हें प्राप्त करने पर यह समझ में आ जाता है कि वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट हैं वे ही अखंड सच्चिदानंद हैं और वे ही जीव जगत हुए हैं